ी नमो नमः मन्त्रपाठः ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह विकीर्यं करवावहै तेजसनावधितमस्तु ॐ शाति शा आज करके रखिए हां जी हमारा प्रसंग चल रहा था आरण्य अव आरण्य जंगल में होने वाला अब ये जो जंगल में होने वाली कोई भी वस्तु हो सकती है तो अरण्य प्रातिपदिक है अर्थवद अध्यय अर्थवद अध्यय प्राधिपदिकब्द की प्राधिपिक संज्ञा होती है तो अरण्य अर्थवान है इसलिए इस अर्थवान अरण्य शब्द की प्रातिपदिक संज्ञा होने से ज्ञाप प्रातिपदिकात ज्ञाप प्रातिपदिकात इस सूत्र के अधिकार में सुस प्रत्यय आ जाते हैं सुपा से त्रिक बना करके एकवचन वचन दिवचन बहुवचन की संज्ञा विभक्ति से इनकी 21 प्रत्ययों की विभक्ति संज्ञा तो त्रिक के माध्यम से सात विभक्तियां बन जाती है और अरण्य में होने वाला इस कारण से हमें यहां पर आधार को बताया जा रहा है आधारो आधार को अधिकरण कहते हैं तो सप्तम अधिकरणे इस सूत्र के माध्यम से सप्तमी विभक्ति गी, गिओ सुप ये तीन विभक्तियां आ गई एकवचन, वचन दिवचन बहुवचन द्वेकयोर, द्विवचन एकवचने वचने सूत्र के माध्यम से एकवचन को रख लेते हैं और बाकी आ, और सुप को हटा देते हैं तो अरण्य गि यह स्थिति हमारे सामने इस स्थिति में फिर समर्थानाम प्रथमाद इस सूत्र के माध्यम से समर्थों में प्रथम समर्थ प्रातिपदिक से आगे प्रत्यय लाना है उस स्थिति में अरण्यान्नो वक्तव्य इस वार्तिक से अरण्य शब्द से हम न प्रत्यय लाते हैं और प्रत्यय परस्त से आगे बिठाते हैं और अरण्य शब्द सुपो धातु प्रातिपदिकों से धातु का अवयव और प्रातिपदिक का अवय जो सुप है उसका हम लुक कर देते हैं तो अरण्य गी का लुक हो गया अरण्य और ना और ना में नकार है तो चुटटू से नकार की संज्ञा सस्य लोप दर्शनम लोप अबा हुआ है और तद्जिता से इसको भी ओम स्वामी जी।, जी बीच में थोड़ा सा पूछना था जी। यहां से हमने सुपो धातु प्राधिपातिकियों से हमने गी का लोप किया तो इसके बाद हमें इसके साथ आगे प्रत्यस्य लुक शुल से भी हमें इसका आदर्शन करना पड़ेगा नहीं उस, वो केवल ये कहता है लुक किसको कहते हैं तो प्रत्यय लुक केवल वो संजय करता है की लुक इसको कहते हैं वो नाम रखता है अच्छा सुखो धातु प्राधिपतिक से हम लुक करते हैं तो किसको कहते हैं आपने लुक तो बोल दिया लुक किसको कहते हैं तो वो कहता है आदर्शन के तीन नाम है लुक स्लू लुक तो ये सूत्र जो है केवल संज्ञा रखता है नाम रखता है इसका नाम ये लोक नहीं कहते इस... लोक तो सुपो धातु प्राधिपतिक से लुक कर देते लुक का मतलब आदर्शन कर देते सुपो सुपोधातु प्राधिपति सूत्र से ही इसका आदर्शन करते हैं केवल प्रत्ययुल सूत्र केवल ये नाम रखता है इसको कहते हैं जी और आगे जो चुटू है ना वो नहीं समझ में आया कि आ, वो कैसे करना जो जो हम इंजय करते हैं इत के सूत्र अलग अलग है अंतिम हल है तो उसको अलंतिम से करते हैं ठीक है अंतिम अगर हल है हलन्त्यम सूत्र ये तु पता न आको जी स्वामी यह तो पता है हा और आदि आदि यदि अन्तिमो अलन्त्यमते और आदि आदि हैको अल अल सूत्रो यदि कवर्ग कवर्ग का को अक्षर है या लकार है, या शकार आदि लै अथवा आदि मे शकार है आदि कवर्ग है तो व तद्वित सूत्र से उसकी संजय करते हम लोग तद्धित प्रत्यय नहीं होना चाहिए अतधित कहा तो तद्धित प्रत्यय नहीं होना चाहिए अगर आदि में शकार हो आदि में लकार हो अथवा आदि में कवर्ग हो तो उनको लशक व तद्वित सूत्र से करते संजय और जैसे अरण्य में अगह पर शकार हो या लकार हो नहीं, नहीं, ना या तो ना प्रत्यय है ना ना ना ना, ना की जगह पे लकार हो या शकार हो हाँ जी हाँ जी अगर जैसे आ, न, लकार वाला तो नवुल लकार वाला तो हम आ, लकार वाला प्रत्यय देखना पड़ेगा लुट प्रत्यय है जैसे ल्युट प्रत्यय है ल्युट प्रत्यय में लकार आदि में है अगर शप प्रत्यय है तो शकार शकार आदि में श्यप प्रत्यय में और यदि आदि में कवर्ग का कोई भी पांचों में से कोई भी हो जैसे कता प्रत्यय है कता प्रत्यय है ककार आदि में है या घय प्रत्यय है घ प्रत्यय जो हमने भागा में किया तो कवर्ग में आता है तो ऐसे प्रत्येक के आदि में कवर्ग हो अथवा लकार हो अथवा शकार हो तो उसको लशक व से हम इंजय करते हैं ठीक इसी प्रकार प्रत्येक के आदि में यदि चवर्ग हो चवर्ग का कोई भी अक्षर पांचों में से अथवा टवर्ग का कोई भी अक्षर हो तो उसको चुटु सूत्र से करते हैं प्रत्येक के आदि चवर्ग को अथवा टवर्क को इ संजय करते हैं चुटु सूत्र से तो अब अणकार जो है किस में आता है आप बताइए किस वर्ग में आता है अणकारग में टवर्ग में आता है तो चुटु सूत्र कहता है चवर्ग हो अथवा टवर्ग हो तो प्रत्येक आदि की संज्ञा होती है अब यहां चुटू से हमने अणकार की संज्ञा कर दिया स्पष्ट हो क्या जी स्वामी जी हाँ जी अब हम आगे बढ़ रहे हैं तो अरण्य गु धातु प्राधिपदिक से हमने लुप कर दिया और ना प्रत्यय में से एक प्रेक्टा। प्रेक्टा। एक। कर दिया अब हमारे सामने स्थिति है अरण्य और अच्छा और ये तद्भित है म्यूट करके रखिएगा रखिएगा होता है तो यहां पर अभी हमको हमारे सामने अरण्य और अ है यह स्थिति है अब इस स्थिति में हम तद्धिता से इसकी तद्धित संजय कर दिया द्वित संजय करके कृत तद्वित समाच इस सूत्र से फिर दोबारा हम प्रातिपदिक संज्ञा करते हैं अब यहां पर हम जो कल विचार कर रहे थे कल विचार कर रहे थे अरण्यान्नो वक्तव्य पदमा जी है यहां पर तो राजेश जी लिख देंगे अरण्यात न यह स्थिति है हमारे सामने तो अरण्यात न ये स्थिति है तो कल चर्चा हो रही थी आप अष्टाध्याय निकालिएगा मूल अष्टाध्यायी आठवे अध्याय को खोलिए अंतिम पाद आठ चार और अंतिम पृष्ठ देख लीजिएगा आठवें अध्याय का अंतिम पृष्ठ स्टूटनाष्टु चालीसवां सूत्र है और यरो अनुनासिके अनुनासिको व ये चौवालीसवां सूत्र है अब यहां पर पहले स्टूनाष्टु सूत्र लगेगा स्टूनाष्टु सूत्र कहता है वैसे दोनों सूत्र प्राप्त होते हैं एक साथ स्टूनास्टू कहता है मैं स्टू करता हूं और यरो अनुनासिक अनुनासिको वूत्र कहता है मैं अनुनासिक करता हूं दोनों प्राप्त है दोनों के कंडीशन यहां लागू हो रहे स्टूनास्टू का जो अर्थ है वो जो कल मैंने बता रहा बताया था सकार को अथवा तवर्ग को स्टू होता है अर्थात सकार को सकार होता है और तवर्ग को तवर्ग होता है इसके योग में शकार और टवर्ग के योग में यह कहता है तो यहां पर अरण्य न नहीं लिखिए अरण्ञ्यात अरण्यात न ये लिखिएगा अरण्यात न तकार और नकार को समझना है हमें अरण्यात न तो अब देखिएगा तकार है यह तवर्ग में आ रहा है तकार और योग है टवर्ग का आगे अणकार है ना ताके परे जो है अणकार है तो तवर्ग के साथ में अणकार का योग है यानी टवर्ग का योग है इस स्थिति में तवर्ग को टवर्ग आदेश होता है तो स्टूनाषु सूत्र यहां लग रहा है अब देखिए येरो अनुनाशिके अनुनासिको वा सूत्र देखिए मूल सूत्र में यह में छ एक है अनुनासिके सात एक है और अनुनाशिक एक एक है और वा अव्यय है वा का मतलब होता है विकल्प से यानी एक बार होता है एक बार नहीं होता है तो यह कहता है यर को यर को अनुनासिक परे रहते अनुनासिक आदेश होता है समझने का प्रयत्न करना यह ये प्रत्यार में आता है तकार तकार जो है यर में आता है कैसे आता है हरट हय वरट में यकार है और शेष सर इसमें रा है रेप तो हयवरट में यकार से लेकर के शशसर तक जितने भी बीच के अक्षर है वो यर में आते हैं तो तकार जो है यर में आता है और यह तकार कहां पर है खट तव तो यहां खप इस सूत्र में तवता है तो तो है यर आता है तो यह कहता है यर को अनुनासिक होता है कब होता है अनुनासिक परे रहते तो यहां अनाकार जो है अनुनासिक है नकार जो है अनुनासिक है तो अनुनासिक परे है अब इस तकार को भी अनुनासिक हो जाएगा तो क्या होगा अनुनासिक नकार होगा तवर्क का अनुनासिक नकार होगा यानी दंत्य नकार तो येरो अनुनासिक अनुनासिकों का सूत्र भी लग रहा है यहां पर और स्टूनास्टू सूत्र भी लगेगा नियम यह है पहले पहले स्टूनास्टू सूत्र लगेगा पहले स्टूनास्टू सूत्र लगेगा तो वो तकार को टा कर देता है उसके बाद फिर यरो अनुनाशिक अनुनाशिको का सूत्र लग करके इस टा को नकार कर देगा इस प्रकार से अरण्य नो वक्तव्या दोनों सूत्र लगेंगे ओम स्वामी जी स्वामी जी अरण्यु ये स्थिति है तो पहले अगर यरोनुनाशिकेनुनाशिकोवा लगा के सकार को नकार करें उसके बाद स्टून स्टू लगा के नकार को अड़कार करें तो गलत है स्वामी जी हाँ जी वो पूर्वोत्र सिद्धम से वो असिध माना जाएगा यरोनुनासिक अनुनासिकोवा जो है वो असिद्ध माना जाएगा, जाएगा। यानी काम नहीं हुआ ऐसा माना जाएगा चुनाष्टु सूत्र की दृष्टि से वो वो तकार ही दिखेगा वो नकार नहीं दिखेगा आ, यानी यह दो देखिएगा ये दूसरा निकालिएगा दूसरा पा, दूसरे पाद का आठवें अध्याय के दूसरे पाद का पहला सूत्र पूर्वोत्रा सिद्धम पूर्वोत्रा सिद्धम यह सूत्र निकालिएगा आठ दो एक पूर्वोत्रा सिद्धम इस सूत्र का अर्थ बता रहा हूं मैं आप लोगों के सामने पूर्वोत्रा सिद्धम का मतलब है देखिए कौन है म्यूट करके रखिए, म्यूट करिए त्र सिद्धम श्रद्धा जी म्यूट नहीं हुआ हां जी पूर्वत्र सिद्धम कहता है सवा सात अध्याय सवा सात अध्याय सात अध्याय और आठवें अध्याय के एक पाद सवा सात अध्याय एक तरफ है और यह तीन पाद एक तरफ है सवा सात अध्याय एक तरफ है और ये तीन पाद एक तरफ है यदि मान लीजिएगा कहीं काम करते समय इन तीनों पादों में से किसी सूत्र से काम किया हमने मेरी बात को समझ लीजिएगा इन तीन पादों में से किसी एक सूत्र से हमने कोई काम किया उसके बाद में कौन है श्रद्धा जी आप म्यूट क्यों नहीं करते हैं स्वामी जी हाँ जी मेरा कट गया था फिर आया तो जैसे ज्वाइन हुआ फिर अपने आप ही वो हो गया था तो मैं बस वो होते ही कर लिया स्वामी जी मैंने म्यूट आपको नहीं कह रहा हूं क्योंकि श्रद्धा जी के नाम से मेरे को डिस्टर्बेंस आ रहा है यहां पर दिखता है मेरे को स्किन का म्यूट नहीं है ऐसे शीतल करके है अच्छा वो शीतल करके है अच्छा ये बात है क्या जी जी जी ठीक है हाँ तो राजेश जी कहीं गए लगते हैं इसका मतलब राजेश जी हैं राजेश, है? राजेश जी आपका म्यूट नहीं है जी तो मैं ये कह रहा था सवा सात अध्याय एक तरफ है तीन पाद एक तरफ है तीन पाद पादों में से किसी सूत्र से हमने काम किया उसके बाद सवा सात अध्याय में से कोई काम होने लगे तो इन तीन तीन पादों में से जो काम किया है वो असिध माना जाता है यानी वो काम नहीं हुआ जैसा माना जाएगा सवा सात अध्यायों की दृष्टि से तीन पाद वाले सूत्रों का काम नहीं हुआ जैसा माना जाएगा एक नियम है इसलिए येरो अनुनासिके अनुनासिकों व सूत्र से अगर हमने अनुनासिक कर भी दिया उसके बाद में अगर हम सवा सात अध्यायों में से कोई काम करने लग जाए तो असिध माना जाएगा यह एक बात दूसरी बात दूसरी बात दूसी इन तीन पादों में भी, दूसरा अर्था बता रहा हूं, इन इीन पादो में यदि से कोई काम किया, फिर उसके बाद बादवाे बादवाे सूत्रो का पूर्वे सूत्रने ले तु सूत्र का का असिद्ध मन तीन पादो में इन तीन पादो सूत्रो में भी, इन तीन पादों के पहले वाले पूर्व वाला सूत्र माना जाएगा बाद वाले बाद वाले सूत्र माना जाएगा एक दूसरे की अपेक्षा से तीन पादों में जो सूत्र हैं जैसे पूर्वत्र सिद्ध में है उसके बाद नलोपह सुस्वर संजातुक विधुषु कृति है नमूने हैं तो आगे आगे जो सूत्र हैं उनको बाद वाला कहेंगे और पहले वाले पूर्व वाले कहेंगे तो इन तीन पादों में से भी कोई यानी मान लो मैं कहूं इन तीन पादों में दूसरे पाद में दसवें सूत्र से कोई काम किया दूसरे पाद के दसवां सूत्र है या अगर इस झया नामक सूत्र से कोई काम किया उसके बाद में मान लीजिएगा पांचवां सूत्र लागू होने लगा तो पांचवें सूत्र की दृष्टि से दसवां सूत्र असिद्ध माना जाएगा तो इस प्रकार से इन तीन पादों में पूर्व सूत्रों की दृष्टि से पर वाले सूत्र असिद्ध माने जाते हैं जैसे सवा सात अध्याय वाले सूत्रों की दृष्टि से ये तीन पाद वाले सूत्र असिद्ध माने जाते हैं उसी प्रकार से इन तीन पादों में भी पूर्व को दृष्टि से पर वाले सूत्र असिद्ध माने जाते हैं अब आपने से कोई समझ में नहीं आ रहा हो वो बताएंगे जैसे कि अभी हमारा जो प्रसंग चल रहा है अब अंतिम पृष्ठ पर आ जाइए अंतिम पृष्ठ पररो अनुनाशिके अनुनासिको वा यह चौवालिस सूत्र है अगर हमने अरण्या यहां पर तकार को अनुनासिक कर दे इस सूत्र से चौवालिस चुव, सूत्र से फिर उसके बाद स्टूनास्टू सूत्र लगने लग जाए तो सूत्र में है और यरोनासिक का जाएगा।, जाएगा तो उसको फिर तकार ही दिखाई देगा के सूत्र की दृष्टि से वो नकार जो अनुनासिक हुआ वो उसको तकार दिखाई देगा इसलिए पहले हम यहां स्टूनाष्ट सूत्र लगा करके टकार कर देंगे फिर उसके बाद येरो अनुनासिक अनुनाशिकोवा सूत्र लगा करके अनुनासिक कर देंगे तब दा करके ये अरण न वक्तव्य ऐसा बन जाएगा अब आप बताइए आपने से किसी को यह बात समझ में नहीं आए तो पूछ सकते हैं आपने से स्वामी जी, जी। यहाँ स्टूनास्टू लगने के बाद यरोनाशिक अनुनाशिका हुआ तो समझ गया स्वामी जी फिर यरोनाशिको हुआ से कैसे होता ये समझ में नहीं आया क्या, क्या, क्या समझ में नहीं आयासी को अगर पहले लग जाए उसके बाद स्टूनास टू कैसे होता ये नहीं समझ में आया हाँ स्वामी जी हाँ ऐसा है यरो अनुनाशिक अनुनाशिको व सूत्र से अगर आप तकार को नकार कर दीजिएगा नकार ता हाँ अनुनासिक है ना नकार हाँ समझे तो क्योंकि परे अनुनासिक है तो इस, इस, त, इस तकार को आप नकार कर दीजिएगा दंते नकार कर दीजिएगा कर दिया तो फिर स्टूनाष्ट सूत्र भी लग जाएगा क्योंकि तवर्ग में आए ना नकार आ, हाँ हाँ समझे अभी यह समझ में तो अब स्टूनाष्टु सूत्र जब लगने लग जाएगा तो से सूत्र से जो नकार किया है वो असिद्ध माना जाएगा असिध माना जाएगा तो वो नकार नहीं दिखेगा उसको तकारी दिखेगा अब पकड़ दिखनेकड़ गए समझे फिर तकार दिखने से टकारी आदेश हो जाएगा ना समझे टकार आदेश हो जाएगा फिर उसके बाद फिर ये अनुनासिक अनुनासिक से फिर दोबारा लगाना पड़ेगा टकार को अच्छा फिर दोबारा आपको फिर यह सूत्र प्राप्त हो जाएगा तो दो बार क्यों करो एक बार से जब काम चल रहा हो तो दो बार क्यों करो आप ठीक है यानी पहले आप चौवालीसवें सूत्र लगा करके अः नकार कर दो फिर उसके बाद उस टूनास्टू से उस नकार को बदल दो फिर यरोन नासिको नासिको, फिर दोबारा दोबारा लगे तो दो दो बार लगाना पड़ेगा आपको उससे अच्छा है कि पहले स्टूनास्टू लगा करके उस तकार को टकार कर दो फिर चौवालिसवें सूत्र से नकार कर दो ये धन्यवाद जी हाँ सब जी सबको समझ समझ में आ गए ये बात जी ओम जी स्वामी जी ये इसमें सवा सब जो कहते हैं अध्याये है सवा साल अध्याय अध्याय तक सवा साल अध्याय तो वो वाली बात समझ में नहीं है वो, वो काम जब आ जाएगा तो मैं बता दूंगा कोई ऐसा उदाहरण आ जाएगा ना जैसे इनमें इन जैसा अभी हमने देखा है वैसा ही सेम वैसा ही है उसमें भी कि अगर इन तीन पादों में से किसी सूत्र से हमने काम किया उसके बाद सवा सात अध्यायों में से कोई सूत्र लगने लग जाए उसकी दृष्टि से वो असिध माना जाएगा वो जब कार्य आ जाएगा तो मैं समझा दूंगा आपको उदाहरण से ही समझ में आ जाएगा आपको ठीक है जी होम आवाज नहीं आ रही आपकी समझ में आया नहीं आया समझ में आ गया हाँ जी तो अरण्य अतिथिति हमारे सामने है तद्धित होने के कारण से तद्धिता से तद्धित कृप्त कृप्त राजेश जी भगवान आपका म्यूट नहीं है काफी समय से नहीं। ना, कौन सा वाला नहीं है म्यूट ये शीतल जी के नाम से जो है, है ना वो नहीं वो चलता है, है वो आ, वो म्यूट नहीं है उसी में से आवाज आ रही है कैसे आवाज आ रही है अभी तो आप उसी से बोल रहे हैं अपने जी हाँ तो आ, बीच बीच में आवाज आ रही है वो ब्लिंक करता है यहाँ पर स्क्रीन पर नहीं पर मैंने म्यूट दबा के रखा है उसका अच्छा पता नहीं क्यों वो उसी में से आवाज आ रही है आपको सुनाई दे रही है जी जी जी तभी मैं कह रहा हूँ डिस्टर्बेंस हो रहा था ना बाकी लोगों को भी आ रही थी जी जी बाकी लोगों का तो पता नहीं मेरे को आ रही थी बाकी लोगों को भी आ रही थी हाँ हाँ जी प्रिय आ रही थी हाँ जी अब हम चलते हैं प्रश्न था एक हाँ बोलिए जिज्ञासा अवशा पृछामी जी नैष्टिक विधि आर्ष विधि अस्ति अथवा नास्ति हाँ कल कल जो मैंने बोला था उसके ऊपर प्रश्न कर रहे हैं ना आप जी जी आ, ऐसा है कि आर्श अनार्ष तो मैं नहीं कह सकता लेकिन आ, कुछ धर्म ग्रंथों में ऐसा प्रसंग आया है काशाय वस्त्र पहनने की बात आई है कुछ धर्म ग्रंथों में है किसी धर्म ग्रंथ में पढ़ा था मैंने वो याद नहीं आ रहा है कौन सा धर्म ग्रंथ है बौद्धायन हो सकता है ब्रह्मचरी आश्रम अथवा सर्वेश्व आश्रम नहीं, नहीं ब्रह्मचारी आश्रम है ब्रह्मचारी आश्रम में ही काषाय वस्त्र पहनते अभी आ, समाज में विशेषकर आर्य समाज में दो प्रकार के लोग हैं एक ब्रह्मचारी जो है वो सफेद कपड़ों में रहते हैं कुछ ब्रह्मचारी काशाय वस्त्रों में रहते हैं और जो काशाय वस्त्रों में रहते हैं जो नैस्टिक ब्रह्मचारी का व्रत लेते हैं वो लोग काशा वस्त्रों में रहते हैं लेकिन नेष्टिक ब्रह्मचारी दोनों प्रकार से हैं यानी कुछ लोग सफेद कपड़े ही पहनते हैं वो काशाय वस्त्रों को नहीं मानते हैं और कुछ लोग काशाय वस्त्रों को मानते हैं ऐसे दो पक्ष हैं धन्यवाद जी जी तो अरण्य ये तद्धित होने से दोबारा कृत तद्धित समाशास् से प्रातिपदिक संज्ञा हो जाती है अब यहां पर हम अंग संज्ञा कर लेंगे यस्मात प्रत्यय विधि प्रत्यय जिस अरण्य नामक प्रातिपद से ऋणारूपी प्रत्यय का विधान किया है उस रूपी प्रत्यय के परे रहते वह पूर्व अरण्य की अंग संज्ञा हो जाती अंग संज्ञा होने से अंगस्य के अधिकार में अंगस्य के अधिकार में तद्वितेश्वचा मादे यह सूत्र है तद्दितेश्वचा मादे आप निकाल करके देख सकते हैं अष्टद्रह में मैंने आपको वृद्धि का प्रसंग दिखाया था सात दो अंतिम सूत्र है अंतिम से एक सूत्र पहले वृद्धि की अनुवृत्ति आ रही है अचोण नीति की अनुवृत्ति आ रही है वृद्धि और अचूर्ण नीति की अनुवृत्ति तो ये कहता है इतणित प्रत्यय नितणित तद्धित प्रत्ययों के परे रहते अचो में आदि अच को वृद्धि होती है नितणित तद्दित प्रत्ययों के परे रहते तद्दितेशु कहा है नीतणित तद्दित प्रत्ययों के परे रहते अचाम आदे अचों के आदि अचको अच की भी अनुवृत्ति है अचाम आदे अच ऐसा आ रहेगा ये त्रिणीति तद्दितु अचाम आदे अचह स्थाने वृद्धिर्भवती ऐसा अर्थ होगा ये त्रिणित प्रत्ययों के परे रहते अचो में आदि अचको वृद्धि होती है वृद्धि किसे कहते हैं तो सूत्र आया वृद्धि रादेश आई ओ तद्भावित अथवा अतद्भावित आ आई ओ की वृद्धि संज्ञा होती है तो स्थानांतरतमा सूत्र लगकर के यहां पर अ में आदि अकार के स्थान में वृद्धि आकार हो गया तो आरण्य यह स्थिति है अरण्य और आकार का आकार अब भ संध्या करेंगे यचिभम यम सूत्र कहता है यकारादि आजादी स्वादियों के परे रहते स्वादियों में यकारादि अथवा आजादी प्रत्येक के परे रहते पूर्व की भ संज्ञा होती है तो यहां एक आदि में तो नहीं है अकार आदि में यानी आजादी में है आजादी प्रत्येक पर है तो अर आरण्य की भ संज्ञा हो जाती तो भ संजा हो जाने से भस्य के अधिकार में यती से यकार में जो आकार है उसका लोप हो जाएगा यती कहता है इति परे रहते और तद्धित परे रहते तद्धित परे हो या ईकार परे हो तो इकार का अथवा अकार का लोप हो जाता है वैसे तीच में लोप की अनुवृत्ति आ रही ऊपर से तद्धित परे हो अथवा ईकार परे हो तो इकार का अथवा आकार का लोप होता है तो यहां तद्धित है प्रत्यय जो है तद्धित है तो तद्धित परे है और यहां अकार अकार अंत में है आरण्य का तो भासंजक अकारांत का लोप हो गया भासंजक अंग के अकारांत इकारांत का लोप होता है ई परे रहते अथवा तद्वित परे रहते तो तद्वित परे है तो यहां कारांत यानी यकार में जो आकार है उसका लोप हो जाएगा तो यह अलंत बच जाएगा आरण्य और यह स्थिति समझ में आ रहा है जो आप लोगों को यह सूत्रों के अर्थों को समझना होगा यशा यची भम इनको समझना होगा आप लोगों को तो अब यकार में आकार का लोप हो गया तो फिर ये आ, आगे आकार है उसको मिला दीजिएगा आरण्य ये स्थिति बन जाएगी आरण्य अब आरण्य बन गया तो ज्ञाप्राधिपति के अधिकार में सुधी सब सूत्र लगा करके विसर्ग हो जाएगा आरण्य बन जाएगा विसर्ग लगा लीजिएगा अब वो सारी प्रक्रिया समझ लीजिएगा सु आकर के कैसे विसर्ग बनता है वो पूर्व के समान समझ लेना स्वामीजी जी, जी यहां मतलब आ, आ, आ, और दोनों या यस्य मत अन्यान या को यस्या करके चलाया। थेखे, थेखे। जी, मैं अरसु इकार अरस्व से आ, दोनों ग्रहण हो जाएगा दीर्घ भी ग्रहण हो जाएगा और अरस्व भी ग्रहण हो जाएगा अगर दीर्घ लगाएंगे तो मुश्किल हो जाएगा दीर्घ दीर्घ इकार को लेंगे तो फिर अरस्व का ग्रहण नहीं हो पाएगा हाँ यह भी समझना राजेश जी अगर दीर्घ इकार ले लोगे तो फिर वह अरस्व का ग्रहण नहीं होगा इसलिए अरस्व लोगे तो दीर्घ का ग्रहण हो जाएगा अनुदित सवर्ण चा प्रत्यय से आप दीर्घ इकार का भी ग्रहण कर लोगे लेकिन दीर्घ है तो फिर अरस्व का ग्रहण नहीं हो पाएगा ओम भगवान धन्यवाद जी एक प्रश्न अस्त हाँ जी जागलिका जस्मिन शब्द है जांगलिका जंगल है भवा जांगलिका जंगल होने वाला कह प्रत्यय आगे ठक प्रत्य लेंगे ठक प्रत्यक हाँ जी ठक जाएगा और ठस से इकह हो जाएगा नहीं तो फिर थाँ, थाँ थाँ भी ले सकते ठहीं लेंगे, लेंगे ताकि वृद्धि कर सके और कित होने से फिर वृद्धि का निषेध हो जाता है यदि ठक लेंगे तो फिर वहां वृद्धि नहीं हो पाएगी कित गित प्रत्यय परे रहते निषेध करता है किंगितिचा सूत्र से निषेध हो जाएगा वृद्धि का और ठय करेंगे तो ईत प्रत्यय परे होने के कारण से वृद्धि हो जाएगी तो जांगलिका बन जाएगा और ठाकू जो है एक आदेश हो जाता है ठस्य इका सूत्र है उससे इक हो जाएगा ठाकू इक हो जाएगा और आदि में वृद्धि हो जाएगा तो जांगलिका बन जाएगा पकड़ में आ रहे हैं आपको जंगल लिख दीजिएगा और ठै प्रत्यय लिख दीजिए अभी लिख दीजिए सब लोगों को समझ में आ जाएगा जंगल और ठै जंगलहकार चवर का अंतिम पांचवा अक्षर ठै हा ये है ठै और ठी में हलंत्यम से यहां का इत हो जाएगा और ठस से इक से ठा को इक आदेश हो जाएगा और फिर यित होने के कारण से आदि में वृद्धि हो जाएगी तो जांगल जांगलिका बन जाएगा ऐसा हाँ जी क्या प्रश्न है आपका जी। आ, जी। जी जी, जी। आ, स्वामी जी हाँ स्वामी पहले ऋषि जी पूछ लीजिएगा हाँ जी स्वामी जी कायना हमें वृद्धि हुई है हाँ जी तो यहां पर स्वामी हमें कितनी चाह वृद्धि हुई है स्वामी जी जी यहाँ पे स्वामी जी कंगित चाहे नहीं हुआ वृद्धि का अच्छा आपका प्रश्न यह है कि कंगित इच्छा में हाँ ठीक बात है आपका लेकिन कंगित इच्छा नहीं लगेगा कंगित इच्छा वहां लगता है वैसे कंगित इच्छा वैसे यहाँ पर नहीं लगेगा यह लगता है तीसरे अध्याय में अगर प्रत्यय हो तो लगता है तद्दित प्रत्ययों में लगेगा नहीं ठीक है तद्दित प्रत्ययों में नहीं लगेगा कंगतीचा तो यहां ठक था, भी हो सकता है फिर उस स्थिति में थक भी हो सकता है हाँ जी कंग नहीं लगेगा यहां पर वो तीसरे अध्याय के प्रत्ययों में लगेगा जी जी हाँ जी तो हम आगे बढ़ते हैं एक प्रश्न था हाँ बोलिए भी लेंगे दीर्घ का जी जी अपलुद्ध का ग्रहण हो जाएगा स्वामी जी हाँ का ग्रहण हो जाएगा ह्रस्व नहीं होगा हरस्व नहीं होगा धन्यवाद स्वामी जी अब अगला प्रयोजन हमको देखना है आरण्य तो बन गए आपका छह प्रकार के उदाहरण हो गए सातवां प्रकार है और यह क्रियापदारा है इसको थोड़ा अच्छी तरह समझने का प्रयत्न करिएगा समय को ध्यान में रखते हुए अब हम अभी अभी तक हमने जो प्रयोग किए हैं छह प्रकारों में यह सब शब्द रूपों का प्रयोग किया हमने शब्द रूप यानी शब्द रूप बनाया हमने चाहे वो भागा हो या नायका हो या शालिया हो या औपगवा हो या ऐतिकायना हो या आरण्य हो यह सारे शब्द रूप है सुबंत का प्रयोग किया हमने अभी तक अब क्रिदंत का यानी क्रियापद क्रियापद बनाना पहली बार आ रहा है आपके सामने छह उदाहरणों के बाद में सातवा उदाहरण आ रहा है क्रिदंत आ, क्रिदंत कह तिंगंत क्रियापद पद है अचय राजे जी लिख दीजिएगा अचय शीत पुस्तक में भी देख सकते हैं भाष के अंतर अचय शीत अब यहां प्रयोजन बताया जा रहा है अचय शीत में अचय शीत यहां चिय धातु को चिय धातु है चय में चयन करने में चुनने में चूज करने अर्थ में यह धातु है चीया धातु स्वादिगन का है तो चीय धातु को लुंग लकार लकार होते हैं ना दस प्रकार के लकार होते हैं दस प्रकार के लकारों में लुंग लकार है। लुंग लकार में अचय शीत बनता है लुंग लकार में सिच परे रहते सिच प्रत्ये सिच परे रहते जब सिचि वृद्धि परस्मय पदेशु यह सूत्र है सिचिवृद्धि परस्मय पदेशु यह सूत्र है इस सूत्र से वृद्धि प्राप्त होती है सिच परे रहते वृद्धि प्राप्त होती है तब सूत्र ने बताया यानी वृद्धि राधे सूत्र वृद्धि वृद्धिरादय सूत्र कहता है आ, आए, की आदि होती है अच्छी शीत देखिए ची धातु है ची ची धातु है तो धातु में इकार के स्थान में वृद्धि प्राप्त होती है किस सूत्र से सिचि वृद्धि परस्मय पदेशु सूत्र से सिच परे रहते धातु के अंग को वृद्धि प्राप्त होती है तो सब सूत्र आता है वृद्धि किसे कहते हैं तो वृद्धिरादेश सूत्र आकर के बोलता है आ ऐ की वृद्धि होती है ये इस सूत्र में इस अचैषु अचय इस उदाहरण में वृद्धिरादेश सूत्र का इतना ही प्रयोजन है जब शिची वृद्धि परस्मय सूत्र से वृद्धि प्राप्त होती है उस स्थिति में वृद्धिरादेश आकर के बताता है देखिए वृद्धि मुझको कहते हैं यानी आ, आ ऐ को वृद्धि कहते हैं इतना बताएगा तो सूत्र का इतना प्रयोजन है इस उदाहरण में अब हम चलते हैं उदाहरण के प्रति लिखिएगा अचय शीत अचय शीत का मतलब है सह अचय उसने चुना उसने चूज किया चुन, चुना उसने चुना चुना का मतलब है उसने चयन किया इसका अर्ता है उसने चयन किया चयन करना चुनना चूज करना अंग्रेजी में कहते हैं तो ची चयने धातु हमारे सामने चीय चयने धातु हैं तो भूवादयो धातव इस सूत्र से हम धातु संज्ञा करते हैं सबसे पहले धातु संज्ञा करके अब ची में यकार की इतंजय करेंगे हलंत्यम तस् लोपा अदर्शनम लोपा यह हो गया अब हमारे सामने ची धातु है तो ची धातु संजय करने से अब धातु बन गया धातु बनते ही सूत्र आ जाएगा धातो धातु कहता है धातु के अधिकार में आगे प्रत्यय होंगे धातु के अधिकार में आगे प्रत्यय होंगे तो धातु सूत्र कहता है धातु के अधिकार में आगे काम होगा अब उसने चुना उसने चयन किया यह किस अर्थ को बता रहा है आप इसे कोई बता सकते हैं किस अर्थ को बता रहा है चयन किया यानी किस काल को बता रहा है काल उसने चयन किया उसने चुना हां जी प्रमुख स्वामी जी नहीं भूतकल काल काल को बताइए भूतकल काल, आ, काल अम, को भूत हाँ जी ठीक है भूतकाल को कहता है तो अर्थ अर्थ में भूतकाल दिखाई दे रहा तो धातु के अधिकार में सूत्र आएगा भूते सूत्र निकालिए भूते तीन दो चौरासी सूत्र है तीन दो चौरासी ओम भगवान हां जी अत्र अनुनासिक नास्त्री किम चीन चैने चैने नहीं, नहीं है अनुनासिक नहीं है यहां पर अगर वो उसको हटा देंगे तो फिर हमारा रूप ही नहीं बनेगा हां वही तो इसलिए मैं सोच जी नहीं है तो कुछ भेद है क्या वहां पर किसपे है किस पे नहीं है भेद का मतलब वो तो आ, परंपरा से पता लगता है कि किसके ऊपर अनुनासिक है किसके ऊपर नहीं है वो पता लगता है देखने से पता लगता है क्योंकि परंपरा से बताने वाले बताते हैं अध्यापक लोग और जब इसको देखने का देखने की नजरिया जब हमको समझ में आती है तो हम, हमको भी पता लगता है इसके ऊपर नहीं हो क्योंकि अचय जब प्रयोग देख रहे हैं अगर अचय को देखते ही पता लग रहा है ची धातुं पकारनास अग्रनुनास अचैश्चित बने ही ही नहीं सकता कुछ और ही बनेगा फिर। और क्या बनेगा बनेगा क्या भगवान इसलिए वो देखने से पता लगता है कि ची सनेगा भगवने हा जी कल का मेरा मे प्रश्न इदरी चलेगा जी में आ, श, शकार भी में जाएगा फिर आकार जो बचा है ना सुन पचा में नहीं पच, पचा में आकार नहीं बचाया वो आकार जो है, वो अनुनासिक, है।, अनुनासिक, है, अच्छा, अनुनासिक, है अच्छा, अनुनासिक है उसकी भी इन जो होकर के लोप हो जाता है अच्छा ठीक है समझ वो, सब धीरे धीरे समझ में आता जाएगा आपको जैसे जैसे उदाहरण आते रहेंगे जैसे जैसे सूत्र पढ़ते जाएंगे तो अपने आप धीरे धीरे समझ में आएगा थोड़ा टाइम लगेगा वक्त लगेगा हाँ जी तो हम कह रहे थे चीय चयने धातु है भुवादयो धातु व सूत्र से धातु संज्ञा कर दी हलंत्यम से यकार की संज्ञा कर दी तस्लोपदर्शनम लोप से उसको हटा दिया अब अचयचित करते है उसने चयन किया उसने चुना तो इसका मतलब है ये सीधा सीधा भूतकाल को बता रहा है तो जब हम सूत्रों में देखते हैं तो भूते एक सूत्र आया हाँ आप निकाला टीम 84, तीन दो चौरासी एटी फोर तो यह भूत सूत्र कहता है इसके आगे भूत काल में प्रत्यय होंगे भूत सूत्र है भूतकाल में प्रत्यय होंगे यह कहता है यह भूत ये है। ये भूते की अनुभूति आगे जा रही है तो भूतकाल में प्रत्यय होंगे यह कहता है अब भूतकाल अर्थ में आगे प्रत्यय आएगा यह यह जो भूत है यह भूते इसकी अनुवृत्ति जो है इसी पाद के 123 सौ सूत्र देखिएगा वन टू थ्री वर्तमान लक्ट अगले पृष्ठ में इक्कीसवें पृष्ठ में देखिए वर्तमान लठ एक सौ तेईस वन ट्वेंटी थ्री इससे पहले पहले भूते की अनुवृत्ति जाएगी भूते की अनुवृत्ति वर्तमान लठ से पहले पहले तक जाएगी तो मुझे एक सौ बाईस तक हां जी हां तो इस भूतकाल के अर्थ में अब आ जाएगा लकार क्योंकि सबसे पहले हमको लकार लाना है क्योंकि भूतकाल में जो लकार होगा उस लकार को लाना है तो भूते इसके अधिकार में लकार आएगा लुंग लुंग भी सूत्र है देखिएगा लुंग तीन दो एक लुंग सूत्र है लुंग सूत्र है तो लुंग आता है तो लुंग कहता है भूतकाल में लुंग का अर्थ बता रहा भूतकाल में भूतकाल में धातु से लुंग लकारो भवत तो लुंग प्रत्यय है तो प्रत्यय परश्चय से धातु के आगे लुंग बैठ जाएगा लुंग हां जी लुंग यह प्रत्यय है तो ये कहता है भूतकाल अर्थ में धातु से लुंग लकार होता है यानी लुंग होता है उसको लकार भी कह सकते हो या लुंग भी कह सकते हो तो भूतकाल अर्थ में धातु से लुंग होता है और वो लुंग प्रत्यय कहलाता है तो प्रत्यय परश्चर तो लिख दीजिएगा ची और लुंग ये लिखिए सूत्र आगे प्रक्रिया लिखिएगा ची और लुंग प्रत्य पर से बैठ जाएगा अब इस लुंग में भी आपको क्या करना है लोप जो हो सकता है वो लोप करते जाइए तो ची लू तो यहां पर जो है गकार की संजय हो जाएगी उकार की भी इंजय हो जाएगी ला अलंत बचेगा अलंत्यम से गकार की संज्ञा और लुंग में उकार जो है अनुनासिक है तो इसको उपदेश अजन की से इज्ञा तस् लोपा दर्शनम लोपा तो ला अलंत बचेगा अनुनासिक हाँ लू लुंग जो है अनुनासिक है उकार अनुनासिक है उसके ऊपर चंद्र बिंदी हां जी हां जी अनुनासिक है तभी उसका उकार का लोप होता है या वो गां है वो अनुनासिक है नहीं घा तो अलंत है ना लुंग हलंतियम से गा का लोप हो जाएगा वो अन, अल, अल, हलंत माना जाएगा ना है भले अनुनासिक हो लेकिन अलंत है ना हलंत होने से हलंतियम से उसका लोप हो जाएगा और उकार जो है अनुनासिक चिन्ह है इसलिए उसका उपदेश अज अनुनासिक से उसका लोप हो जाएगा पकड़ रहे मेरी बात को क्योंकि गां हलंत होने के कारण से हलंत्यम से लोप होगा अगर गां जो है अजंत होता तो अलग बात थी हलंत होने कारण से अलंत्यम सूत्र प्राप्त हो जाएगा और उकार में अनुनासिक चिन्ह होने से उपदेश अज अनुनासिक इत से उकार की संजय हो जाएगी तो ची और ला। ये लि हमारे सामने लिखा भी है ना अलंत्यम से गकार की संजय उपदेश अजन इत से उकार की संजय तस्य लोप यह सब किया नहीं है ना यहां पर लिखा हुआ है जी लिखा है पर चिन्ह नहीं लगाया वो यहाँ पर नहीं लगा है ना यहाँ दिखाए दिखाए नहीं है ना वो तो अध्यापक लोग बताएंगे ये मैंने बोला था ना दो दो साल से इन चिन्हों को लुप्त कर दिया यानी लोप हो गए साल दो, सा, दो साल से ये लुप्त हो गए सारे चिन्ह इसलिए पढ़ाने वाले ही बताते हैं और मैंने आपको बताया था ना वो आचार्य सत्यानंद वेदवाघित जी की जो अष्टाध्यायी है उसमें लगे हुए हैं वो उन्होंने चिन्ह लगा करके लिखा है सब में तो वो पुस्तक आपने मंगवाई हो तो उसको देख लीजिएगा उसमें आपको पता लग जाएगा देखिएगा यह स्थिति है ची और ला तो ला जो है यह लुंग लकार का है तो एक सूत्र आता है चिली लुंगी चिली लुंगी तीन एक तैतालीसवां सूत्र तीन एक तैतालीसवां सूत्र है यह कहता है लुंग परे रहते चिली प्रत्यय होता है धातु को स्वामी जी एक सूत्र छूट गया लह कर्मणी चावे हाँ जी क्या कह रहे हैं जी स्वामी जी एक सूत्र छूट गया लह कर्मणी च भावे च कर्म के नहीं छूटा नहीं है वो मैं बताऊंगा उसके बारे में अच्छा जी हाँ जी वो बताऊंगा वो थोड़ा प्रक्रिया लंबी है तो ये ये छोटे काम बता करके फिर मैं बता दूंगा उसको वो छूटा नहीं है हां जी वो जान बुझ करके छोड़ा है तो चिलीलिंग चिली लुंगी कहता है लुंग ल, लुंग लकार परे रहते लुंग लकार परे रहते धातु को चली प्रत्यय होता है धातों की अनुवृत्ति आ रही है स्वामी जी धातु तो आगे है स्वामी जी नहीं एक और उससे पहले भी एक धातु है उससे पहले भी एक धातु है आ, कहां पर है मैं बता देता हूं आपको धातो कर्मना समान कर्तिका दीक्षाएं वातु कर्मणा समान कर्तृका दीक्षाएं वह सूत्र है वहां से है क्या तीसरे पहले पाठ कर धातुः हाँ जी तो पीछे से धातु की अनुवृत्ति आ रही है जहां जहां आवश्यकता वहां वो बैठेगा धातु की अनुवृत्ति सामर्थ्य से इसको कहते हैं सामर्थ्य से वहां पर, पर बैठ जाएगा तो यह कहता है लुंग लुंग लकार परे रहते धातु से धातु को चिली प्रत्यय होता है अब चिली होते ही फिर उस चिली के स्थान में चिले सिच होता है अगला सूत्र ही है चिली लुंगी के आगे ही चिले सिच है चिले सिच कहता है चिली के स्थान में सिज आदेश होता है लुंग फरे हां जी समझ रहे हैं आप लोग सबसे पहले लुंग लकार हो गया लुंग लकार परे रहते चली धातु को हुआ चली फिर उस चली के स्थान में सिच हो गया तो हमारे सामने स्थिति है लिखिएगा ची सिच और लाभ जी चिले सिच का एक बस उत्तर बतला दीजिए हां चिले सिची का मतलब है कि चिली के स्थान में चिली के स्थान में चले का छले में ष्ठी एक है चिले चिले में छ एक है तो कहता है चले के स्थान में सिच होता है लुंग लकार है स्वामी हाँ जी हाँ जी स्वामी जी चले में धातु कर्मणा समान करते हा जीगी स्वामी धातोः कर्मणा समान कर्ति का दीक्षा धातुः कीवृत्ति आयि स्वामी अनुमृति धातो ये तु ना स्वामी जी, जी, जी. धा, तृतीय आ... पादस्य प्रथम तृतीय अध्याय से प्रथम पाद नाइन्टी से किला स्वामी जी किमस्ती धातो अनुवृत्ति द्वितीय पाद प्रथम तृतीय अध्याय प्रथम पाद से, प्रतिया प्रतिया से सूत्र से आएगा स्वामी जी नहीं वो, वो तो आगे के लिए जाएगा यहाँ पर यहाँ पर जो है ये तो पहले सूत्र है ना वो 91 वन सूत्र तो आगे है और ये सूत्र है 43 थ्री लूंगी वैसे वैसे इसमें इसको कहते हैं सामर्थ्य से धातु की अनुवृत्ति आप लाते हैं तो या तो आप नाइन्टी सूत्र से लाओ या धातु कर्म न समान कर्तृका दीक्षाएं वासे लो तो धातु कर्म समान कर्तृका दीक्षाएं से ही ले लेंगे हम क्या उससे पहले कोई सूत्र है क्या जिसमें धातु की अनुवृत्ति धातु पद पड़, पड़ पड़ा हो मेरे को तो को, दिख नहीं रहा है तो धातु कर्मण समान कर्तिका दिखाए वहां से ही ले लेंगे जहां जहां सामर्थ्य होगा वहां वहां ही वो लागू होगा कांतक जाएगा का मतलब है जैसे ये चिलुंगी है तो लुंग लकार परे रहते अब लुंग लकार किससे परे रहेगा धातु से ही परे रहेगा लुंग लकार इसलिए धातु की अनुवृत्ति आ जाएगी और जहां जरूरत है वहां नहीं आएगी जहां आवश्यकता नहीं है वहां नहीं और जहां आवश्यकता वहां ओम स्वामी जी स्वामी जी बाईस सूत्र में भी है क्रिया धातु का तो वहां से आ जाएगी अगर वहां है तो यही मैं इसलिए तो पूछता था कहां और कहा है कौन सा सूत्र है बाईस हाँ धातु स्वामी जी, जी बाईस यहां पर है धातु की धातो शब्द है, है धातु ठीक है, ये, ये ये वाला है। धातो और एकाचो अलादे वाले से जाएगा यही तो मैं पूछ रहा था कि इससे पहले भी कोई इसके बाद में कोई है क्या तो यह वाला सूत्र है बाईसवां सूत्र है इससे जाएगा अनवृत्ति अगर यह नहीं होता तो फिर वो वाला ले लेते हैं तो यह सूत्र लेङ्गोरे अलादेश्यकता सूत्र सूत्री वहा बैठेगी जा आवश्यकता नेटेगी या ते जी तु हाँ जी। फिर अलग से धातो सूत्र क्यों बना है तो आ ही रही थी धातु की हाँ जी धातो की आवृत्ति तो पीछे से आ ही रही थी हाँ उसका उसका अलग प्रयोजन है उसका अलग प्रयोजन है वो पता लग जाएगा आपको द्वितीय आवृत्ति में उसका अलग प्रयोजन है स्वामी जी हो रहे कहीं धातावा वो तो धातावा तो संज्या संजा सूत्र है वो अधिकार सूत्र नहीं है वो धातवा जो है धातु है ऐसा बोलता है वो संजय धातु है ऐसा बताता है अधिकार अलग होता है और धातु बताना अलग होता है वो धातु को बताए यानी ये धातुएं होती है एक है ना धातुवा एक कह रहा हूं प्रथमांत है ना हाँ प्रथमांत है तो वो धातु है इतन, इतना बताए यानी इन धातुओं को यह काम होगा ये बताएगा खैर अभी हम जो समझ रहे हैं अच्छे शीत में हम पहुंच गए हैं ची और सिच और ला ये स्थिति तक पहुंचा है अब ये जो ला लुंग लकार है यह लकार कैसे आते हैं इसको समझना है हमें यह बड़ा था इसलिए इसको मैंने रोके रखा ये जो लुंग आया लुंग ये जो लुंग आया है ये लुंग किसको कहने के लिए आता है यानी लुंग लकार कर्ता को कहने के लिए आता है या कर्म को कहने के लिए आता है या भाव को कहने के लिए आता है ये प्रश्न है तो प्रसंग के अनुसार कहीं कर्ता को कहने के लिए भी आता है लकार कहीं कर्म को कहने के लिए आता है लकार और कहीं भाव को कहने के लिए आता है कैसे आता है ये इसको हमें समझना है इसको समझने के लिए तीन सूत्रों को हमको समझना है एक है ला चावे चा चाकर्म के ब्या है एक भाव भावकर्मो है एक अनभीते आप लोग समझ करके आइए फिर आप लोगों को समझ में ना आए तो मैं बता दूंगा आपको यह कल के होमवर्क के लिए दे रहा हूं सूत्र है लकर्मनी चावे चा चाकर्म के भ्या यह तीन चार उनहत्तर है 69 नाइन और भावकर्मणों सूत्र है एक तीन तेरह एक तीन तेरह भावकर्मणों और तीसरा सूत्र है अनभीते यह है दो तीन एक इन तीन सूत्रों के भाष्य को पढ़कर के समझ करके आइए कल तो फिर मैं आपको स्पष्ट कर दूंगा कि यह लकार कैसे आते हैं स्वामी जी दूसरा कौन सा था एक लहकर्म नीच भावे चाकर्म के भे तीन चार उनहत्तर है और भाव भावकर्मनो सूत्र है एक तीन तेरह और अनभिहित ते, दो तीन एक इन तीन सूत्रों को इन तीन सूत्रों के भाष्य को पढ़कर के आइएगा क्योंकि जो हम प्रक्रिया समझेंगे आगे तिंगंत प्रकरण यानी क्रियापद कैसे बनते हैं प्रत्येक क्रियापद को बनाने के लिए चाहे पठती बनाओ या पठ्यते बनाओ या शेते बनाओ या शैय्यते बनाओ कैसे इसमें लकार आते हैं यानी यह अगर समझ में आ जाएगा तो आपको बहुत सरल हो जाएगा सरल ये होगा कि आपको पकड़ में आएगा उस क्रियापद को देख करके ये क्रिया कर्ता को कहने के लिए आया है या कर्म को कहने के लिए आया है या भाव को कहने के लिए आया है यह समझ में आ जाएगा आपको एक बहुत बड़ा विशेष सूत्र है ये लहकर्मनी चाह भावे चा कर्म भावकर्मनो अनभीत ये तीनों सूत्रों अच्छी तरह समझने की आवश्यकता है तो हम इसको यहीं पर विराम देते हैं एक बात अंत में कर लेते हैं तो जितने आप लोग स्काइप पर हैं तो आप लोगों को एक क्या कहना चाहिए अपना अपना स्काइप पर वो दे दीजिएगा जिससे कि आप लोगों का जन्मदिन पता लगे जो आज जो है पद्मा जी का जन्मदिन है तो हम सब लोग मिलकर के उनको शुभकामनाएं देते हैं तो कुछ वचन में बोल लेता हूं बोलता हूं आप लोग बोल दीजिएगा उनको शुभकामनाएं दीजिएगा आप लोग बोलिएगा म्यूट आ, म्यूट खोल लीजिएगा भले ही डिस्टर्ब होता है तो होने दीजिएगा लेकिन म्यूट म्यूट खोल लीजिएगा सब लोग हाँ जी ए पद में सब लोग बोलेंगे केवल पदमा जी सुनेंगी हाँ बोलिए दोबारा ए पद में बोलिय एकसत्वं शरदः शतं शरदः शतं शरदः वर्धमानः शरदः शरधमानः दोबारा से एक एक साथ में रहे हैं। सब एक साथ शतम् है सोग एकमेरदा शतम् वर्धमानः वर्धमानः शरदः शरदः शरदः शतं शरद भूयस्त भूय भूयश्च भूयूयश्च भूयश्च शरदः शतं त्वं त्वं त्वम् ीर्घीविनिर्घ दीर्घी यशस्विनी विद्यावती विवेकिनी वि भूयाः ॐ श्रद्धा जी बधाुभते स्वामी जी सर्वेभ्यः नमस्ते धन्यवाद बहु सारी शुभकना श्रद्धा जी काल का गी पद्माजी, पद्माजी। पद्माजी कितने साल की <laughs> कितने साल कितने पूरे की कत, आ? आ? 57 हुआ, 57 हुआ अच्छा 57. पन्चाशत, पन्चाशत सब, पन्चाशत, पन्चाशत, अच्छा अप्त आपने पूरा किया क्यां स्वामी जी। ओम् ओम् अष्टपञ्चाशतं वर्षे अष्टपञ्चाशत्तमे वर्षे प्रवेशितवती तो अद्य विशेषपूजा अर्चना करणीया भवत्याम् अकाशम् अहं त्रयम्बकं यजामये इत्यस्य मन्त्रस्य Uh, जपं कुर्यात् अर्थसहितं uh, न्यूनातिन्यूनं सप्तपञ्चाशत् वारं कुर्यात् चयनात् पूर्वम् पञ्चाशत्तमे वारे uh, अष्ट अष्टपञ्चाशत् वारं uh, विश्वानी देव मंत्रस्य से जपम करिया सत्तावन बार तो महामृत्युजय मंत्र का जप करिएगा और अठावनवा बार जो है विश्वानी विश्वानीदेव से जप करिएगा अर्थ सहित और हम सब आपकी मंगल कामना करते हैं बहुत बहुत बधाई और शांति पा अपना ओंकार करते हैं कल मिलेंगे ओम शांति शांति शांति नमस्कार